और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे उनको इंट्रोड्यूस करने में तो आप सभी की तरफ से नीरव जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका भी हाँ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मेरी और आपकी पहली मुलाकात है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए Uh, जब मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है तो मैं यूजुअली तीन शब्दों का प्रयोग करता हूं। सबसे पहले कहता हूं मैं एक लर्नर हूं, अभी सीख रहा हूं, और ये सीखते सीखते थोड़ी बहुत डिग्री है मेरे पास जैसे मैंने किया है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिर उसके बाद मैंने किया है एम फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिसर्च मैथ्रोलॉजी किया है फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसिलिंग है इसके अलावा मैंने यू नेट क्लियर की है फॉर लेक्चरशिप सो दैट पूरी कंट्री में कहीं भी एज एन एम का प्रोफेसर अगर मुझे बनना है तो उसके लिए यूडीसी ने क्लियर हूं मैं और इसके अलावा एक और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुलेट एस डी है तो ये सब थोड़ा बहुत पढ़ाई करता रहता हूं इसलिए मैं कहता हूं अभी भी मैं एक लर्नर हूं इसके अलावा दूसरा गर्ड मेरे लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं इज रिसर्चर तो मैं जितनी पढ़ाई करता हूँ उसको चिंतन करता हूँ और एक्सपेरिमेंट करता हूँ और बहुत सारे मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं अब तक चौदह पंद्रह रिसर्च पेपर मैंने नैशनल इंटरनेशनल लेवल पर लिखे हैं और इसके साथ साथ पी भी कर रहा हूँ तो वो भी एक रिसर्च अभी जारी है और मेरे दो तीन रिसर्च पेपर को बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड भी मिला है जैसे गुजरात लेवल पे अपने नेशनल लेवल पे एंड इवन इंटरनेशनल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में भी फर्स्ट लेवल आया है तो लर्नर रिसर्चर और आखिरी शब्द मेरे लिए इस्तेमाल अगर करता हूँ तो वो है एक ट्रेनर एंड मेंटर मैं अभी एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और बिजनेस कोच हूँ तो अब तक मैंने लगभग 150 जितनी ट्रेनिंग कर दी होगी जिसमें मैंने 12 तेरह हजार लोगों को ऑलरेडी ट्रेन किया है और यही प्रोसेस है मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं लर्निंग रिसर्च और ट्रेनिंग को इसी सीक्वेंस में रखूँ क्योंकि पहले सीखना जरूरी है फिर एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के बाद ही मैं लोगों को सिखा सकूँ तो ब्रीफ में अगर कहूँ तो मैं एक लर्नर हूँ रिसर्चर हूँ और ट्रेनर हूँ <laughs> नीरव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और जैसे कि आपने कहा इंट्रोडक्शन में एज ए लर्नर रिसर्चर और ट्रेनर आपने तीन शब्दों का प्रयोग किया अपने इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छा लगा और जैसे कि मैंने आपको पढ़ा थोड़ा सा आपने एक एमओ टी टी ये जो आपका मोटो है इसका मतलब क्या है ये मेरा मोटो है हमारी जो ट्रेनिंग फॉर्म है माई साथी करके है वहाँ हमारा मोटो हमने रखा है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग इसका मतलब होता है कि हमें हमारे देश को इंडिया को आगे लेके जाना है बट वो आगे लेके जाने का जरिया है मैन मेकिंग अगर हमारे लोगों का निर्माण करेंगे तो राष्ट्र का निर्माण ऑटोमेटिक होगा तो इसीलिए हम जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ट्रेन करें भारत के जी निरोज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे अच्छा लगा कि किस तरह से हम अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है तो भारत में रहने वालों को पहले आगे बढ़ाना होगा तब भारत देश आगे बढ़ेगा और जिस तरह से आपने कहा कि सारती नाम का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप करते हैं उसके कोच है तो इसकी खासियत क्या है और इसकी शुरुआत कैसी हुई और कैसे अब चल रहा है इसके बारे में डिटेल से बताइए जब से मैं पढ़ रहा था तब से मैं ऑलवेज ऐसा सोचता था कि मुझे कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है और मेरी रुचि हमेशा जॉब के बजाय ऐसा था कि मुझे ऐसा कार्य करना है जिससे मैं लोगों को मेरा जो एटीट्यूड है मेरा जो नॉलेज है मैं लोगों तक पहुँचाऊँ तो इसीलिए मेरी कॉरपोरेट करियर बहुत शॉर्ट रहा उसके बाद मैंने तुरंत टीचिंग फील्ड में ज्वाइन कर लिया एज एन एम में प्रोफेसर दस साल पढ़ाने के बाद मैंने माई सारथी ट्रेनिंग फॉर्म लॉन्च किया अब जब मैं सोच रहा था कि अपनी फॉर्म का नाम क्या दू तो ऑटोमेटिक स्ट्राइक हुआ के सारथी रखना चाहिए और ये स्टोरी जाती है हमारे महाभारत से कि वहां हमने सारथी किसको कहा है श्री कृष्ण भगवान को मैं ऐसा मानता हूँ कि श्री कृष्ण जी है जो अगर वो भगवान है तो उनके पास सब पावर्स हैं ही इज ओमनी ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनिशियंट तो अगर इतने पावरफुल इंसान है किसी युद्ध में तो अगर वो चाहे तो चुटकियों में पूरा युद्ध समाप्त कर सकते लेकिन उन्होंने क्या किया उन्होंने गाइड किया उन्होंने ट्रेन किया उन्होंने मोटिवेट किया अर्जुन को और आज भी उनकी कई बातें आज भी हमें काम लगती है सो तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव ऐसा ही है कि जो भी मैं करूँ उससे मैं लोगों को ट्रेन करूँ और गाइड करूँ और इसलिए हमने ये ट्रेनिंग फॉर्म का नाम रखा है माई सारथिक जी नीरव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं सारती का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो किस तरह से आपने रखा उसके पीछे का लक्ष्य क्या है उद्देश्य क्या है वो आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं आपने इस विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में आपसे बातें होनी है और मैं आशा करता हूं हमारे जो लिसनर्स है जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें काफी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि कुछ नई चीजें उनको समझ में आ रही या नई चीजें सुनने का एक मौका मिल रहा है तो दूसरी एक बात आपने बताया था अपने परिचय में कि माय आइडियाज लैब स्ट्रेटजी कंसल्टेंट फर्म है इससे आपका कैसे जुड़ना हुआ ये हमने कंसल्टिंग शुरू किया है बिजनेस के लिए और इसको हम कहते हैं माय आइडियाज और ये माय आइडियाज से मिला हुआ एक शब्द है और हम आइडियाज के ऊपर काम करते हैं बिजनेसेस के लिए एक लाइन मुझे बहुत पसंद है ऐसा कहते हैं कि जो स्मॉल माइंड है छोटे दिमाग वाले हैं वो हमेशा लोगों की बातें करते हैं जो एवरेज माइंड के लोग होते हैं वो घटनाओं की बातें करते हैं इवेंट्स की बात करते हैं बट जो भी ग्रेट माइंड्स हैं, वो हमेशा आइडियाज की बात करते हैं तो यही सोच लेके हमने एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए माय आइडियाज माइडियाज लैब्स करके शुरू किया है जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सोशल और कॉमर्शियल इंपेक्ट क्रिएट करें फॉर द बिजनेस एंड फॉर द कंट्री ठीक है नीरज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया माई आइडियाज लैब क्या है और इसको किस लिए आपने शुरू किया उसके बारे में आपने बताया और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं जैसे आपने ये माय आइडिया एक लैब बनाया है जिसमें कंसल्टेंट आप करते हैं लोगों को गाइड करते हैं तो इसमें हम लोग कैसे ये जान ले कि कंसल्टेंट जिस भी व्यक्ति को किया है उसकी कुछ फीडबैक्स वगैरह भी लेते हैं हाँ हाँ हाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब हमें ऐसा मापदंड चाहिए कि आप क्या कार्य कर रहे हो तो कई बार लोग ऐसा करते हैं कि आप कितनी इनकम है बट हमारा सेटिस्फैक्शन है हमारा फीडबैक जिस तरह से लोग हमें आके शेयर करते हैं कि आपके इस सेशन के वजह से आ, हमें बहुत फायदा हुआ पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी और कई बार ये जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते आ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ ऐसे फीडबैक हो जिसमें काफी जो लोग आपके पास जुड़ने के बाद आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद उन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स किए हो ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी है आप एग्जाम्पल के तौर पर हाँ जैसे हम कार्य करते हैं स्टूडेंट्स के लिए भी बिजनेसेस के लिए भी तो स्टूडेंट्स के लिए मैं शुरू करूंगा कि ऐसे भी स्टूडेंट हैं तो जिन्होंने अपने टेंथ ट्वेल्थ के करियर तक अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया था वो लोग अव्वल आते हैं कई लोग अपनी लाइफ चेंज करते हैं उनके पेरेंट्स के साथ आते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा जो पहले हमसे बात नहीं करता था हमसे बातें शेयर नहीं करता था अब वो करने लगे तो ये पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट के ऊपर ये सब पर्सनल फ्रंट के ऊपर ये सब हो रहा है बिजनेसेस की अगर मैं बात करूं तो कई बिजनेसेस हमारे साथ जो जुड़े हैं उनमें अगर आप डिफरेंस देखें कैसा है तो हम बिजनेस कोचिंग करते हैं तो फॉर्म्स अगर हैं तो उनके क्या है अभी एक ही ब्रांच है एक ही जगह पर वो बिजनेसेस करते हैं हमारी कंसल्टिंग से अब वो एक ही जगह पर उन्होंने तीन चार ब्रांचेस कर दिए सो so, ये एक बहुत बड़े अचीवमेंट है जिसे वो एक्सपांड नहीं कर पाते कई बिजनेसमैन हो वो अपने लेवल पे वही लेवल पे रहते हैं उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं बट नहीं जा पाते हैं तो इस तरह से उनका एक्सपांशन में हम उनको मदद कर रहे हैं जी नीरव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप लोगों को हेल्प करते हैं उनके बिज़नेस में या फिर बच्चों के लिए भी आप हेल्प करते हैं कि वो अपने स्टडीज़ में या अपने करियर के लिए किस तरह से फोकस करें उस पर आप विचार करते हैं और उनको अच्छी तरह से गाइड करते हैं बहुत ही अच्छा लगा और चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक में हम लोग गाना सुनते हैं हिंदी फिल्मी पुराने गीत सुनाते हैं तो मैं चाहूँगा कि कौन सा एक गीत जो पुराने फिल्मों में से आपको बहुत टच ही करता है और उसको आप गुनगुनाना पसंद करते हैं तो एक लाइन उसके बारे में बताइए अच्छा आ, मुझे एक पिक्चर की प्रार्थना बहुत पसंद है एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा आ, वो मुझे बहुत टच करता है जब भी मैं उसको सुनता हूँ एक कहते हैं कि अंदर से एक ऑटोमेटिक पॉजिटिव फीलिंग आती है कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए तो वो मेरी एक पिक्चर की प्रार्थना है एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा वो बहुत पसंद है मुझे थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो मत बन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात सुनते रहो वीरव रहो। जी एक लाइन जरा गुनगुना दीजिए इस गीत का अच्छा <laughs> एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा इस तेरे जहा में नहीं कोई हमारा है ईश्वर ये पुकार सुन ले है ईश्वर है दाता एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा इस तेरे जहां नहीं कोई आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ मिस्टर नीरव मुजुमदार है जिनसे बातें हो रही हैं और उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी बात बताया की एज ए लर्नर एज ए रिसर्चर और एज ए ट्रेनर वो काम करते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद आपको काफी अवार्ड्स मिले हैं उन अवार्ड्स के बारे में भी बताइए मुझे एक अवार्ड मिला है इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के तरफ से और वो अवार्ड का नाम है मोस्ट इनोवेटिव ट्रेनर अवार्ड अब ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो ट्रेनिंग में अपनी कुछ खासियत लेके आए एकदम अलग नया तरीका लेके आए और ये इंटरेस्टिंग है कि ये लाइफ टाइम अवार्ड है तो पूरी लाइफ में एक ही बार मिलता है बट वो आई हैडी अचीव एक ये है दूसरा मैं एम बी ए कर रहा था तो एम बी ए गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और जितने भी कोर्सेज किए हैं मैंने एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि टेन तक मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी थी मुझे स्पोर्ट्स में आगे जाना था तो टेन तक स्टेट लेवल टेबल टेनिस क्रिकेट वगैरह खेला हूँ बट टेन के बाद पाइंड एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया रियलाइजेशन हो गया कि अब पढ़ाई ही करनी है तो टेंथ तक मैं बहुत बार कहता रहता हूँ कि टेंथ तक मेरा कभी फर्स्ट नहीं आया बट जिस तरह से पढ़ाई शुरू की टेंथ के बाद कभी सेकंड नहीं आया नीरो जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको कौन से कौन से अवार्ड्स मिले हैं और किस तरह से आपने उन्हें प्राप्त किया है जैसे कि आपने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं और कर भी रहे हैं तो इन सारी चीजों को देख काफी एक्सपीरियंस आपके पास आया होगा तो इन एक्सपीरियंस की वजह से आप इन फ्यूचर इन भविष्य में क्या करना चाहते हैं मेरा अभी उद्देश्य है कि मुझे एक लाख लोगों तक पहुँचना है मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए से पर्सनली तो अभी तक मैं बारह हजार तेरह हजार पे पहुंचा हूं। तो आई वॉन्ट टू टच एंड इम्पैक्ट वन लैक पीपल और कई बार ड्रीम पूछते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा ड्रीम बताते हैं कि मुझे एक बार पूरी दुनिया देखनी है मेरा थोड़ा ड्रीम अलग है मैं ऐसा सोचता हूं कि एक बार पूरी दुनिया मुझे देखे नीरव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किस तरह से आपके विचार विचारधारा है और आपके विचारों को सुनकर भी खुशी होती है कई बार थोड़ा सा हट के कुछ चीज़ें होती हैं तो अच्छा लगता है तो हमारे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं कभी खुशी कभी गम ऐसे कहते हैं जिंदगी के रा, रास्ते में आते रहते हैं तो आपके जीवन में जो संघर्ष वाला पेड़ था वो कब और किस लिए था मेरे जीवन में संघर्ष तब हुआ जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे जॉब नहीं करनी है खुद का कुछ अपना शुरू करना है जिससे मैं बेटर कंट्रीब्यूट कर सकूं तो जब मैं 10 साल मेरे जॉब के कंप्लीट किए तब एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन मुझे लेना था कि एक सिक्योर्ड एक सेफ जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस शुरू करना तो शुरू के छः आठ महीने मेरे लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट रहे थे बट एक चीज़ घर पर पेरेंट्स ने सिखाई थी कि डिफिकल्टी आपकी जो है वो कभी जाएगी नहीं आपको डिफिकल्टी भूल के लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा अगर हम राह देखते रहेंगे कि फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है और बिजनेस खुद का शुरू करने में तो तो छह आठ महीने के बाद आज आई एम वेरी वेल सेटल एक बात बताई जैसे कि उन्होंने कहा कि डिफिकल्टी तो आती रहेगी लेकिन इसमें कोई भी परेशानी आती है तो उसको कैसे हम लोग सहन कर सकते हैं क्या थीम क्या विचार किस तरह के भाव आपके अंदर होते हैं या आप ले आते हैं उन चीजों को सेट करने की दो चीज आती है एक मैं बहुत स्ट्रांगली ऐसा मानता हूँ कि यदि अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको अच्छा फल मिलेगा पहला ये और दूसरा एक बार अकबर बीरबल की कहानी है छोटी सी तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसा कही है कि जो खुश व्यक्ति है वो दुखी हो जाए और दुखी है वो खुश हो जाए तो बीरबल ने बहुत अच्छी एक लाइन कही उन्होंने कहा कि ये समय चला जाएगा तो ये दोनों चीज मेरे जहन में हमेशा रहती है नीरव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स को इस बात पर मैं आकर्षित करना चाहूंगा एक लाइन जैसे की आपने कहा की ये वक्त जा रहा है ये शब्द जो है अपने आप में बहुत बड़ा काम करता है और हर चीज़ को जो है समय के साथ बांधने की कोशिश करता है और समय हमेशा परिवर्तनशील है तो कोई भी सिचुएशन हमेशा नहीं रहती हैं बदलाव संसार का नियम है ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझा और मैं चाहूँगा कि हमारे लिसनर से इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कभी भी कोई भी मुश्किल समय आ जाता है उनके बीच में या किसी भी तरह का परेशानी आती हैं तो आप उसको साक्षी होकर देखिए और समय को साथ अपने आप को जोड़िए कि वक्त अभी बदल रहा है समय जा रहा है तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा आपको और हर चीजें बदलनी है कोई भी चीज रुकती नहीं समय के साथ सब कुछ बदलता जाता है तो चलिए नीरज जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मैं चाहूंगा कि हमारे रेडियो के माध्यम से काफी लोग आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि एक आध बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे आप एक चैलेंजेबल सिचुएशन को आपने फेस किया हो उसके बाद काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है उसके बारे में बताइए मैं मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा जी जी आ, जैसे मैंने कहा टेंथ तक मैं पढ़ता नहीं था मुझे बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और जैसे बाकी बच्चों की तरह साइंस की किताब ले अंदर कॉमिक बुक पढ़ता था तो वन फाइन डे एक दिन ऐसा हुआ जब मेरे घर में कोई नहीं मम्मी पापा मेरा बड़ा भाई कोई नहीं था मैं अकेला था और उस दिन भी मैं किताब लेके बैठा था और उसके अंदर भी कॉमिक थी तब तब मुझे ये विचार आया कि आज मुझे साइंस की किताब के अंदर कॉमिक रखने की जरूरत नहीं आज मुझे कोई देखने वाला नहीं है नहीं। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ की आज तक मैं मम्मी पापा को उल्लू नहीं बना रहा था मैं खुद को बेवकूफ बना रहा था और उस दिन से डिसाइड किया कि अब मुझे पढ़ना ही है और पढ़ के आगे लाइफ में बढ़ना है नीरव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ ये भी बात बहुत पसंद आई होगी आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं ढूंढ रहा, है रहा था कि किसको आदर्श व्यक्ति है ऐसा मैं ढूंढू बहुत कोशिश की मेरे आजू बाजू ढूंढने की बट कहीं ना कहीं मुझे किसी, न, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ दिक्कत लगी तो बहुत साल सर्च करने के बाद फिर मैंने ऐसे कंक्लूजन पे आ गया कि मुझे कोई आदर्श व्यक्ति मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है बट फिर तब से ये शुरू किया कि जो व्यक्ति मिले जैसा भी मिले बड़ा छोटा उससे कुछ ना कुछ सीखो और हर एक व्यक्ति से सीखना शुरू कर दिया और थोड़े सालों के बाद हर एक वस्तु से भी सीखना शुरू कर दिया तो आज मेरे आदर्श कोई नहीं है बट हरेक व्यक्ति से कुछ ना कुछ अच्छा है वो लेते रहो हर एक चीजों से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेते रहो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हर चीज से आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और जैसे कि आज के समय में बहुत सारे कन्फ्यूजन है युवा लोग हमारे जो है यूथ हमारे जो है कहीं ना कहीं करियर के लिए भी सोचते रहते हैं तो उन सभी के लिए आप जो युवा अभी अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उन सभी के लिए क्या कहना चाहें युवा और स्टूडेंट्स मेरे बहुत क्लोज रहे हैं दस साल मैंने पढ़ाया है उनको मैं हमेशा एक छोटी सी बात कहता हूँ कि अमेरिका में जब हेनरी फोर्ड का जमाना था तब एक चाइल्ड प्रॉडेक्ट था उस बच्चे को आप कुछ भी प्रश्न पूछो उसको सब उत्तर पता है थोड़े सालों पहले हमारे इंडिया में कौटिल करके एक बच्चा आया था उनको आप कोई भी प्रश्न पूछो उनको सब प्रश्नों का उत्तर पता था तो ऐसे एक चाइल्ड प्रॉडेक्टी अमेरिका में थी और एक पत्रकार ने हेनरी फोर्ड को पूछा कि आप सबसे बड़ी कंपनी हो अगर ऐसा बच्चा आपके यहाँ आ, आ जाता है जॉब के लिए तो आप उनको क्या दोगे कितनी सैलरी दोगे तब हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं उसको तीन डॉलर दूंगा अब जब पत्रकार को थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी तो पत्रकार ने पूछा 300 डॉलर रोज के उन्होंने बोला नहीं तो फिर बोला हफ्ते के उन्होंने बोला नहीं तो बोला महीने के तो उन्होंने बोला नहीं तो कंफ्यूज हो गया तब हैनरी फोर्ड ने बताया कि मैं उसको 300 डॉलर मेरी कंपनी में पूरी लाइफ काम करेगा तो दूंगा अब वो रिपोर्टर भी कंफ्यूज हो गया कि ऐसा क्यों तो हैंनरी फोर्ड का उत्तर बहुत अच्छा था हैंनरी फोर्ड ने कहा कि उसको वही चीजें पता है जो ऑलरेडी किताब में है और ये सब किताबों का टोटल मोल होता है तीन अगर मेरी कंपनी में अगर किसी को मैं चयन करूंगा तो वो मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए कि जिसको किताब में जो लिखा है वो याद है मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जो किताब में नहीं है ऐसा कुछ क्रिएट कर सके नया बना सके तो युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहता हूं आप पढ़ाई करते हो कुछ भी करते हो वो एक मार्क्स के लिए डिग्री के लिए ठीक है बट क्या आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो क्या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो यही सबसे बड़ा एजुकेशन निरोज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है और अपने लाइफ में जो है प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और हमें किताबी ज्ञान सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए मिलता ज़रूर है लेकिन उन चीज़ों को जब हम लोग प्रैक्टिकल में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा क्रिएटिविटी हमारा वर्कआउट देखते हैं तब जाके हमें जो है हमारे स्केल जो है बढ़ता रहता है तो ये बहुत ज़रूरी बात है जो हमें ध्यान में रखना है और चलिए नीरव जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपने दिया हमारे साथियों को और मैं चाहूँगा आप हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़े इसलिए आपका फिर से एक बार दिल से धन्यवाद बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका भी और चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा बहुत सारी बातें आपने सीखी होगी समझी होगी और जो बातें आपको अच्छी लगी हो जरूर उसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरे के साथ जरूर शेयर करें ऐसी शुभ के साथ मुझे और मिस्टर नीरव मुजुमदार को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं of red